26वां अध्याय भगवती स्तुति कहती है हरे हे ओम मम अग्निश्च प्रथेवी च सन्नते मे सम नमता मदो वायुश्च अंतरिक्षम न सन्नते ते मे सम नमतमदह आदितियश्च धौश्च सन्नते ते मे सम नम तं मद आवश्च वरुणश्च सन्नतेते मेसं नम तं मद सप्तशग्म सदो अष्टमी भूता साधने सकामा अद्वनस्कुरु संज्ञा नमस्तु मे मुनाः अर्थात अग्नि और पृथ्वी देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें हमें आनंद प्रदान करने की कृपा करें वायु और अंतरिक्ष देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें हमें आनंद प्रदान करने की कृपा करें आदित्य और स्वर्ग लोक हमारे अनुकूल होने की कृपा करें हमें आनंद प्रदान करने की कृपा करें जल और वरुण देव हमारे अनुकूल होने की कृपा करें आनंद प्रदान करने की कृपा करें सात संतद अंतरिक्ष सूर्य आकाश जल और वरुण आठवीं पृथ्वी को हमारे अनुकूल बनाने की कृपा करें आपकी कृपा से हमारे यज्ञ सकाम हो आपकी कृपा से हमें संज्ञान की प्राप्ति हो श्रेष्ठ पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जैसे यहां वाणी लोगों के लिए कल्याणकारी होती है वैसे ही हमारे लिए कल्याणकारी हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए आप भी वाणी कल्याणकारी करने की कृपा करें दक्षिणा देने वाले देवताओं के प्रिय हों हमारी इच्छाएं फलेभूत हों हमें आनंद प्राप्त हो हे बृहस्पति देव आप यज्ञ में लोगों द्वारा पूजनीय हैं आप स्वर्ग लोक में सुभूष्ट होते हैं आप सबके स्वामी हैं आप ऋत और इच्छा शक्ति से सारी प्रजा की रक्षा करते हैं आप हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करने की कृपा करें आप अद्भुत हैं आपको उपयामपात प्रमेय ग्रहण किया गया है इसलिए आप बृहस्पति देव हैं आप उपयाम का मूल स्थान हैं हे इन्द्र देव आप गोमान हैं आप सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं आप पधारिए सोम रस पीने की कृपा करें हमने पत्थरों सेकूटकर निचोड़कर सोम रस तैयार किया आप गोमान हैं हम आपको गोमान इंद्रदेव के लिए उपयाम में ग्रहण करते हैं उपयाम आपका मूल स्थान है हे इंद्रदेव आप वृत्र नाशक हैं आप सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं आप पधारिए है, आप सोम रस पीने की कृपा करें आपके पुत्रों ने पाषाण खंड से कूट कर सोम रस को आपके लिए तैयार किया आपने गोमान इंद्रदेव के लिए उपयाम में ग्रहण किया आपको वही आपका मूल स्थान है हे बैस्वान रे आप रितवान हैं आप अमर हैं प्रकाशमान हैं हम आपसे अस्त्र बल चाहते हैं आपको उपयाम में ग्रहण किया गया है आपको अग्नि के लिए उपयाम में ग्रहण किया गया है वही आपका मूल स्थान है हम बैस्वान नरदेव की समाधि जैसी समाधि पाएं बैस्वान नरदेव संसार के राजा हैं वैश्वानर देव संसार की शोभा है वैश्वानर देव संसार का अनुरक्षण करते हैं वैश्वानर देव यहीं उत्पन्न हुए हैं वैश्वानर देव सूर्य के समान प्रकाशमान हैं हम वैश्वानर देव को उपायाम में ग्रहण करते हैं वही उनका मूल स्थान है वैश्वानर यहां पधारे वैश्वानर सब ओर से अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करने की कृपा करें उत्तरوبيवाहन द्वारा अग्नि की उपासना करते हैं हम आपको उपयाम में ग्रहण करते हैं वही आपका मूल स्थान है हे अग्नि आप ऋषि हैं आप पवित्र हैं पांचों वर्णों के पुरोहित हैं हम आपको चाहते हैं हम आपके लिए स्तोत्र गाते हैं हम आपको उपयाम में ग्रहण करते हैं वही आपका मूल स्थान है आप ब्रजस्वी हैं हम भी अग्नि से ब्रजस्वपाना चाहते हैं हे इंद्रदेव आप महान हैं आप वज्र हाथ में रखते हैं आप 16 कलाओं वाले हैं आप हमें सुख देने की कृपा करें जो हमसे द्वेष करते हैं आप उन पापियों को नष्ट करने की कृपा करें इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए अग्नि को उपयाम में ग्रहण किया जाता है वही आपका मूल स्थान है हम वही आपकी प्रतिष्ठा करते हैं हे यजमानो इंद्रदेव धनवान हैं इंद्रदेव अन्नदाता हैं इंद्रदेव आवास दाता हैं इंद्रदेव अन्नदाता हैं हम आपके पुत्र उसी तरह वाणी से आपको पुकारते हैं जैसे गाय बछड़ों के लिए रमाती है हे याजकों आप अग्नि के लिए स्तुति कीजिए आप विशाल हैं आप तेजस्वी हैं आप प्रकाशमान हैं आप महारानी की तरह उदार हैं आप अन्न और बल प्रदान करने की कृपा करें हे अग्नि आप आइए हम आपके लिए इस प्रकार बाणे से उपासना करते हैं आप सोम रस से बड़ोत्तरी पाते हैं सभी ऋतुएं यज्ञ का विस्तार करने की कृपा करें मास हमारी हवि की रक्षा करने की कृपा करें संवत्सर यज्ञ को उद्धार करने की कृपा करें हम सभी प्रजाजनों का परिपालन करने की कृपा करें पर्वत के कंदराओं पर्वत और नदियों के संगम पर ब्राह्मणों में बुद्धि पैदा होती है हे सोम आप उच्च लोक के हैं आप स्वर्ग लोक में रहते हैं आप हमें श्रेष्ठ भूमि दीजिए आप उग्र हैं आप पृथ्वी पर संवित होइए आप सुख प्रदान करने की कृपा करें हे सोम आप जलमय हैं आप यज्ञ में इंद्रदेव के लिए श्रवित होइए आप वरुण के लिए श्रवित होइए आप मरुद गण के लिए श्रवित होइए आप आइए आप मनुष्यों के लिए स्वर्ग के सारे सुख प्रदान कीजिए आपकी कृपा से हम सुख पूर्वक जीवन निर्वाह कर सकें हमें वीर पुत्र दीजिए हमें गायों से पुष्ट बनाए हमें अश्व दीजिए हमें सेवक दीजिए दो पाए और चौ पाए हमारे देवताओं के लिए इस यज्ञ को ऋत के अनुसार ले जाने की कृपा करें हे अग्निदेव देव पत्न्याभि आवतिया जाती है उनके लिए भी आवत देते हैं त्वष्टा देव को आप सोमपान के लिए हमारे पास लाने की कृपा करें हे अग्ने आप हमारे लिए श्रेष्ठ धन धारिए आप हमारे गणमान्य यज्ञ को संपन्न कराइए आप हमारे लिए रत्न धारिए आप ऋतु के अनुसार सोम रस को पिए हे अग्ने आप ऋतु के अनुसार इच्छा अनुसार सोम रस पीने की कृपा करें आप धन दाता हैं आप भी यज्ञ में सोम रस को पीने की इच्छा कीजिए सोम रस पीने के लिए प्रतिष्ठित होइए हे इंद्र आप हमारे यज्ञ में पधारे आप कुश के आसन पर विराजिए यह आपके पीने योग्य सोम रस है आप आनंद पूर्वक इस सोम रस को पिएं आप अच्छे मन से उसकी रक्षा कीजिए भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे ओम आम आमेवनह सुभव आहिगंतन हे वरहि कि सदत नारिष्ठन्न अथ मदस्व जो जो सानो अंध सस्वस्तुश्रवे विर्जने विहे सामदगाणाह अर्थात हे देव पत्नियों आप इस यज्ञ मंडप को अपने घर की तरह समाइए इसको समझिए हम आपका आवाहन करते हैं आप पधारकर कुश के आसन पर विराजिए आप आनंदित होइए आप हाभी को ग्रहण करने की कृपा कीजिए पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओम् मम स्वादिष्ठय मादिष्ठय पावसव सो माधारय इंदराय पातावे सोतः अर्थात हे सोम आप स्वादिष्ठ हैं आप मददाई हैं आप अपनी पवित्र धाराओं से इंद्रदेव के पीने के लिए झरिए पुना भगवती स्तुति कहती हूं हरे हे आम्र आम वृक्षो हा विश्वाचर्षणी रवियौ नीमायौ हाते द्रोणे साधस्तमा सदत्त अर्थात हे सोम आप विलक्षण हैं आप सर्व दृष्टा हैं आप रक्षक हैं आप अपने मूल निवास स्थान द्रोण कलश में स्थापित होने की कृपा करें